महाभारत स्त्री पर्व तयोशोध्याय शल्य भगदत्त भीष्म और द्रोण को देखकर श्रीकृष्ण के सम्मो गांधारी का विलाप गाधार्युवाच एस शल्योहत शे ते साक्षाकुल धर्म हतस्तात धर्मराजुक गांधारी बोली तात देखो ये नकुल के सगे मामा सल्य मरे पड़े हैं इन्हें धर्म के ज्ञाता धर्मराज दृष्टि ने युद्ध में मारा है यस्वया स्पर्धते निर्वत्र शेषे मदराजो महाबल पुरुषोत्तम जो सदा और सर्वत्र तुम्हारे साथ होड़ लगाए रहते थे वे ही ये महाबली मद्रराज सल्ले यहाँ मारे जाकर चिर निद्रा में सो रहे हैं ये संग जयार्थम पांडवपुत्राण तथा तेजो वध कृत ये वे ही शल्य हैं जिन्होंने युद्ध में शोतपुत्र कर्ण के रथ की बागडोर संभालते समय पांडवों की विजय के लिए उसके तेज और उत्साह को नष्ट किया था अहोधि शल्य पूर्ण चंद्र सुदर्शन मुखम पद्म पलासाक्ष काम अभ्रमणम अहो धिकार है देखो ना के पूर्ण चंद्रमा की भांति दर्शनीय तथा तो कमल दल के नेत्रों वाले रहित मुख को कौ ने कुछ कुछ काट दिया है तत्व का जीवा भक्षते कृष्ण कृष्ण सुवर्ण के समान कांतमान शल्य के मुख से तपाए हुए सोने के समान वाली जीव बाहर निकल आई है और पक्षी उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। रुद्रतः पर्योपासनते मद्र राजम कु के द्वारा मारे गए तथा युद्ध में शोभा पाने वाले मद्राज शल्य को कु। ये कुंगनाए चारो ओर से घेर कर बैठी हैं और रो रही हैं सूक्ष्म क्रो संत्योथ समाद्य क्षत्रया क्षत्रिय अत्यंत महीन वस्त्र पहने हुए ये छुत्राणिया क्षत्रिय शिरोमणि नरसेठ मद्राज के पास आकर कैसा करुण क्रंदन कर रही है तल्यम निपतिम धार्य परिवार्यांकमग्निवद रणभूमि में गिरे हुए राजा शल्य को उनकी स्त्रियां उसी तरह सब ओर से घेरे हुए हैं जैसे एक बार की ब्या हुई हथनियाँ कीचड़ में फसे हुए गजराज को घेरकर खड़े खड़ी हों शल शरणतम शूरम पश्चिम बृष्टि नंदर सयानम वीर सले सर विशकली कृतम विष्णनंदन देखो ये दूसरों को शरण देने वाले सूर वीर शल्य बाणों से छिन्न भिन्न होकर वीर सैया पर सो रहे हैं श्रीमान से ते ये पर्वतीय तेजस्वी एवं प्रतापी राजा भगदत्त हाथ में हाथी का अंकुश लिए पृथ्वी पर सो रहे हैं इन्हें अर्जुन ने मार गिराया था बाला सा सा पदे वे वे इन्हें हिंसक जीव जंतु खा रहे हैं इनके सिर पर यह सोने की माला विराज रही है जो केशो की शोभा बढ़ाती सी जान पड़ती है ए तेन किल पार्थ से रोम हर्षण मतुग्रम शक्रशिथा जैसे वृत्तासुर के साथ इंद्र का अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ था उसी प्रकार इन भगदत्त के साथ कुंती कुमार अर्जुन का अत्यंत दारुण तथा रोमांचकारी युद्ध हुआ था योधय महाबाहुश पार्थम धनंजय संशयम गमय कुत्रेण पाचि इन महाबावों ने कुंती कुमार धंजय के साथ युद्ध करके उन्हें संशय में डाल दिया था परंतु अंत में ये उन कुंती कुमार के ही हाथ से मारे गए यश नास्ते समोलोके शौर्य से कशन स ए स्नेता शे ते भीष्मीस्म कृता हवे संसार में शौर्य और बल में जिनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है वे ही ये युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले जी घायल हो बाण सिया पर सो रहे हैं पश्य शांत नवम कृष्ण से आनम सूर्य वर्चं युगान्त कालिद सूर्य मम श्री देखो ये सूर्य के समान तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म कैसे सो रहे हैं ऐसा जान पड़ता है मानव प्रलय काल में काल से प्रेरित हो सूर्यदेव आकाश से भूमि पर गिर पड़े हैं ऐ सतअपड़य सतृतापे नवान नर सूर्य तम तम अभ्येती सूर्य के सब ये सौ जैसे सूर्य सारे जगत को ताप देकर अस्ताचल को चले जाते हैं उसी तरह ये पराक्रमी मानव सूर्य रणभूमि में अपने सत्... शस्त्रों के प्रताप से शत्रुओं को संतप्त करके अस्त हो रहे हैं देव जो उर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रहकर कभी मर्यादा से चित नहीं हुए हैं उन भीम को सुर सेवित विरोचित शयन मानस या पर सोते हुए देख लो कर्ण नली क्य शैनोत्तम आविश्य से भगवान स्कंद यथा जैसे भगवान स्कंद सरकंडों के समूह पर सोए थे उसी प्रकार ये भीष्मजी कर्णी नालिक और नाराज आदि बाणों की उत्तम शैया बिछाकर उसी का आश्रय सो रहे हैं कांडी समन्वित इन गंगानंदन भीष्म ने रुई भरा हुआ तकिया नहीं लिया है इन्होंने तो गांधी उधारी अर्जुन के दिए हुए तीन बाणों द्वारा निर्मित श्रेष्ठ उपधान तकिये को ही स्वीकार किया है पलायन पिता शास्त्रम मृदुरेता महाजशा ये सामं चेते माधवा प्रतिमो युधी माधव पिता के आज्ञा का पालन करते हुए महायशस्वी नैतिक ब्रह्मचारी ये शांतनु नंदन भीष्म जिनके युद्ध में कहीं तुलना नहीं है यहाँ सो रहे हैं धर्मात्मा तत्सर्वज्ञ पारावरण निर्णय अमृत मृत संदेश प्राणान धारियत ये धर्मात्मा और सर्वज्ञ हैं पर और यह लोक संबंधी ज्ञान द्वारा सभी आध्यात्मिक प्रश्नों का निर्णय करने में समर्थ हैं तथा तो मनुष्य होने पर भी देवता के तुल्य हैं इन्होंने अभी तक अपने प्राण धारण कर रखे हैं नास युद्ध एक कश्चिन नाक्रम यत्र नवोशर जब ये शांतनु नंदन विष्व भी आज शत्रुओं के बाणों से मारे जाकर सो रहे हैं तो यही कहना पड़ता है कि युद्ध में ना कोई कुशल है ना विद्वान है और ना पराक्रमी ही है स्वयंतेन सूरेण पृक्षमाण पांडवे धर्मज्ञेना मृत्यु आदिष्ट सत्यवादि पांडवों के पूछने पर इन धर्मज्ञ एवं सत्यवादी सूर्यीर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया था प्रणट कुरश पुनर्जैन समुद्र कुर्बी कुर्ध महाबुद्धि पर जिन्होंने नष्ट हुए कुरुवंश का पुन उद्धार किया था वे ही परम बुद्धिमान भीष्म कौरवों के साथ परास्त हो गए धर्मेशो कुरव कमलो परिप्रक्ष माधव गैव्रते स्वर्गम देव कल्पे नरष माधव इन देवतुल्य नरश्रेष्ठ देवव्रत के सर्व लोक में चले जाने पर अब कौरव किसके पास जाकर धर्म विषय प्रश्न करेंगे अर्जुन सेनिता आचार्य सातके तथा तंपस्या पतिम द्रोण गुरु नाम गुरुमोत्तम जो अर्जुन के शिक्षक सात्यकी के आचार्य तथा कौरवों के श्रेष्ठ गुरु थे वे द्रोणाचार्य रणभूमि में गिरे हुए हैं उन्हें भी देख लो अस्त्र चतुर्विधम वेद अथव त्रेदेश्वर भार्गवो भार्गवो वा भार्ग महावीर भार्ग महा तथा माधवा, माधवा, जैसे देवराज इंद्र अथवा महापराक्रमी परशुराम जी चार प्रकार की अस्त्र विद्या को जानते हैं उसी प्रकार द्रोणाचार्य भी जानते थे यहा पांडव कर्म दुष्कर्म चकार साहत से नैनम अस्त्रान्य पालय जिनके प्रसाद से पांडुनंदन अर्जुन ने दुष्कर कर्म किया है वे आचार्य यहाँ मरे पड़े हैं उन अस्त्रों ने इनकी रक्षा नहीं की यम पुरोधा कुर आहवयंतेम पांडवान सोय शस्त्र श्रेष्ठो द्रोण शस्त्रे परीक्षत जिनको आगे रखकर कौरव पांडवों को ललकारा करते थे वे ही शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य शस्त्रों से क्षत विक्षत हो गए हैं यदहत सेना गतिरग्न रिवाभवत स भूमिहित से शांत पावक शत्रुओं के सेना को दग्ध करते समय जिनकी गति अग्नि के समान होती थी वे ही बूझी हुई लपटों वाली आग के समान मरकर पृथ्वी पर पड़े हैं धनुष्टितापस्त माधव द्रोणस्य अन्य तेजी यथा माधव युद्ध में मारे जाने पर भी द्रोणाचार्य के धनुष के साथ जुड़ी हुई मुट्ठी ढीली नहीं हुई है दस्ताना का दिखाई देता है, मानो वह जीवित पुरुष के हाथ में हो। होशव अनता वे सूराद प्रजापति वंदना बंदिर्वान्द गो मा यबिकर्षंति पाद शिष्य सतारेव जैसे पूर्व से ही प्रजापति ब्रह्मा से वेद कभी अलग नहीं हुए उसी प्रकार जिन सूर्य द्रोण से चारों वेद और संपूर्ण अस्त्र शस्त्र कभी दूर नहीं हुए उन्हीं के बंदीजनों द्वारा वंदित इन दोनों सुंदर एवं वंदनीय चरणार विंदों को जिनकी सैकड़ों शिष्य पूजा कर चुके हैं गेदर घर छीत रहे हैं द्रोणम द्रुपदपुत्रेना मधुसूदन कृपन्वास्ते दुखोपहत चेतना द्रुपद पुत्र के द्वारा मारे गए द्रोणाचार्य के पास उनकी पत्नी कृपी बड़े दीन भाव से बैठी है दुख से उसकी चेतना लुप्त सी हो गई है ताम पश्युद्रिम आरताम मुक्त केतम पतिम द्रोणम शस्त्र देखो कृपी केश खोले नीचे मुँह किए रोती हुई अपने मारे गए पति शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य की उपासना कर रही है बाण भिन्न तनुतराणम धृष्ट धुम्न केशव उपास वृद्ध द्रोणम जटिला ब्रह्मचारिण केशव धृष्ट ने अपने बाणों से जिन आचार्य द्रोण का कवच छिन्न भिन्न कर दिया है उन्हीं के पास युद्ध स्थल में वह जटाधारिणी ब्रह्मचारिणी कृपी बैठी हुई है प्रेत कृत्यम चतते यतते कृपे कृपण आतुरा हत्या समरे भर तो सुकुमारी यशस्वि शोक से दीन और आतुर्शनी सुकुमारी कृपे समर में मारे गए पतिदेव का प्रेत कर्म करने की चेष्टा कर रही है अग्निनाधाय प्रज्वल्य सर्वतः द्रोणमाधा गायंतेमान विधिपूर्वक अग्नि की स्थापना करके चिता को सब ओर से प्रज्वलित कर दिया गया है और उस पर द्रोणाचार्य के शरीर को रखकर सामगान करने वाले ब्राह्मण त्रिविध शाम का गान करते हैं कुरंती चिता में जटिला ब्रह्मचारीण धनुर्भिशक्ति रतनीडैश माधव शरश विविधरने दक्षते भूरी तेजस द्रोण समय ससंती चुदं चम भिस्तृतस्थे अणुशन चापर माधव इंजटाधारी ब्रह्मचारियों के धनुष शक्ति रथ की बैठक और नाना प्रकार के बाण तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं से उस चिता का निर्माण किया है वे उसी पर महातेजस्वी द्रोण को जलाना चाहते थे इसलिए द्रोण को चिता पर रखकर वे वेद मंत्र पढ़ते और रोते हैं कुछ लोग अंत समय में उपयोगी त्रिविध सामो का गान करते हैं अपना अग्नाव सामोम हूं हूताथते गृन्त अभिमुखा गंगा द्रोड़शिषात अपसभ्या चिति पुरस्कृत कृपिछते चिता के अग्नि में अग्निहोत्र सहित द्रोणाचार्य को देख रखकर उनके उनकी आहुति दे उन्हीं के शिष्य दिजातिगण कृपी को आगे और चिता को धाय करके गंगा जी के तट की ओर जा रहे हैं इत महात स्त्री परमणी स्त्री विलाप परमणी गांधार गांधारी वी त्रयोविंशोध्या इस प्रकार से महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में गांधारी वचन विषयक तेईसवां अध्याय पूरा हुआ